भासार्थ इंद्र के लिए हम अविरत प्रवाह की भांति बहुत स्तुतियों से अंतरिक्ष के प्रदेश से जल की वृष्टि प्रेरित करेंगे जो इंद्र अपने अनेक शक्तियों से पृथ्वी एवं आकाश को जैसे धुरी के बल से चक्र को चलाया जाता है वैसे ही सब प्रकार से रोका हुआ है भासार्थ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 वैसे ही तुम भक्तों के दुख नष्ट करता है मित्र एवं वरुण के बंधु की भांति योग्य धारक कार्य का जो अज्ञ जन नाश करते हैं उनको भी तू नष्ट करता है भासार्थ जो दुष्ट लोग मित्र आर्यमा स्तुत्य मरुत एवं वरुण को कष्ट देते हैं उन शत्रुओं के लिए हे कामपूरक इंद्र तू अपने अति वेगवान बलवान प्रद्युत वज्र को तेज छिड़क कर भासारथ इंद्र देवलोक का स्वामी है इंद्र पृथ्वी जल एवं पर्वतों का भी स्वामी है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 भाशार्थ हे इंद्र तेरा भेदन रहित शत्र हनन करने का अस्त्र वज्ज्र जोतिर मई उशा की पताका किरण की भात शत्रूओं के उपर गिरे बहुत तापकारी भैंकर शब्द करने वाले अस्त्र से मित्र द्रोही शत्रूओं का नाश कर आकाश से उत्पन्न होने वाली विद्युत की भाति तू उन्हें नष्ट कर भाषार्थ प्रकट होते हुए इंद्र के अनुसार ही मास वन औषधियां एवं पहाड़ अनुसरण करते हैं कांति युक्त आकाश एवं पृथ्वी दोनों भी और उदक ये सभी इंद्र का अनुसरण करते हैं तेजस्वि इंद्र के अनुगामी होते हैं भाषार्थ हे इंद्र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 विश्व मित्र पुत्र तेरी कृपा से अच्छे दिन प्राप्त करें भाषार्थित इस संग्राम में महान पवित्र ऐश्वर्यों के अधिपति हमारी भक्तों की याचना सुनने वाले उग्र युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा समस्त धनों का विजय करने वाले पुरुषोत्तम इंद्र को अन्न प्राप्त के लिए तथा रक्षा हेतु हम बुलाते हैं नौ ततम सुक्तम भासार्थ सहस्त्रों मस्तक जिसके हैं सहस्त्रों आंखें जिसकी हैं सहस्त्रों पांव जिसके हैं ऐसा एक पुरुष ईश्वर है वह भूमि के चारों ओर घेरकर रह रहा है तथा 10 अंगुल रूप इस अल्प सृष्टि को व्यापकर बाहर भी है भासार्थ जो भूतकाल में हुआ था जो वर्तमान काल में है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 इस पुरुष का एक भाग यहां इस जगत के रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है बाद में उसने अन्न खाने वाले तथा अन्न न खाने वाले जगत को चारों ओर से व्याप लिया भासार्थ उस परमात्मा से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ विराट के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ वह उत्पन्न होने पर विभक्त होने लगा पहले भूमि आदि गोल हुए तदनंतर उस पर के शरीर हुए भासार्थ जब देवों ने विराट पुरुष रूपी हविने यज्ञ करना आरंभ किया तब वसंत ऋतु इस यज्ञ में घृत का कार्य करता था ग्रीष्म ऋतु ईंधन एवं शरद ऋतु हवि हुआ भासार्थ उस प्रथम उत्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 अर्थात 3 7 अर्थात 21 संमिधाएं थीं देव जिस यज्ञ को फैला रहे थे उसमें इस पुरुष रूपी पशु को बांधते थे भाषार्थ देवों ने इस यज्ञ पुरुष के साधन से जो यज्ञ का कार्य करना शुरू किया वे आरंभ के धर्म श्रेष्ठ थे ऐसा यज्ञ धर्म का व्यवहार करने वाले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 मनवाला अग्नि उत्तर वेदी पर बैठकर अन्न की कामना करता हुआ संपूर्ण हवि के ग्रहण करने वाला भोक्ता श्रेष्ठ व्यापक दीप्तिमान एवं उत्तम मित्र है वह मैत्री की कामना करता हुआ प्रज्वलित होता है भाषार्थ दर्शनीय सुशोभित एवं अतिदति तुल्य पूजनीय अग्नि प्रत्येक घर में तथा सभी वनों में रहता है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 तू सरवग्य एवन अईश्वर्यों का संस्थापक है। ड्यावा प्थवी जिन धनों का संवर्धन करते हैं। उन सब का तू ही अकेले अध्यतिय स्वामी है।